मां शारदा देवी का जन्म और प्रारंभिक जीवन प्रकृतिम परमा अभिया वरदा नर रूप धराम जनतापहराम शरणागत सेवकोषकरी प्रणमा जननिम जगता स्वामी वेदानंद रचित ये दिव्यपरात् पर प्रकृति सभी भयों को दूर करने वाली वर प्रदान करने वाली मानव रूप धारण करने वाली मानो के दुखों को दूर करने वाली, शरणागतों को आनंद प्रदान करने वाली हे जगत मैं आपको प्रणाम करता हूँ मां शारदा देवी का जन्म एक धर्मनिष्ट ब्राह्मण परिवार में हुआ था उनके पिता रामचंद्र मुखोपाध्याय धर्मपरायण सत्यवादी और ईमानदार व्यक्ति थे यद्यपि वे गरीब थे पर वे हर किसी का दान स्वीकार नहीं करते थे रामचंद्र के तीन भाई थे त्रैलोक ईश्वर और नीलमाधव त्रैलोक के संस्कृत के विद्वान थे लेकिन युवावत्था में उनकी मृत्यु हो गई थी नीलमाधव अविवाहित थे ईश्वर कलकत्ता के कुछ घरों में धार्मिक अनुष्ठान करते थे लेकिन उनकी आय अत्यंत अल्प थी सभी भाई एक साथ रहते थे माँ शारदा का लालन पालन इस बड़े संयुक्त परिवार में हुआ था उनकी माता श्यामा सुंदरी देवी अत्यंत धार्मिक थी और शिहड़ ग्राम के मजूमदार परिवार से थी मां शारदा ने नाना हरिप्रसाद मजूमदार थे उनके पांच पुत्र राम ब्रह्म तारक केदार श्रीपति और बैकुंठ और दो पुत्रियां श्यामा सुंदरी और दयामयी थी मां शारदा बाद में अपने माता पिता के बारे में बताई थी मेरे पिता धर्मपुरायण व्यक्ति थे और श्री रामचंद्र के प्रति उनकी अनन्य भक्ति थी वे इतने सरल और मिलनसार थे कि अपने घर से गुजरते हुए किसी भी व्यक्ति को खिलम पीने के लिए आमंत्रित करते थे वे तंबाकू पीने में बड़ा आनंद लेते थे और स्वयं तंबाकू बनाते थे मेरी माँ दयालु और निष्कुपट थी उन्हें लोगों को भोजन कराना प्रिय था वे गृहस्थी का सारा कार्य सावधानीपूर्वक संभालती थी और पूरे वर्ष के लिए आवश्यक चीज़ें संग्रह कर लेती थी वे कहती थी मेरे गृहस्थी भक्त और भगवान के लिए है यदि मेरे माता पिता ने धार्मिक तपस्या नहीं की होती तो मैं उस परिवार में कैसे जन्म ले सकती थी एक अवतार अथवा एक संत का जन्म बौधा अलौकिक घटनाओं से जुड़ा होता है उदाहरण के लिए जब श्री कृष्ण की माता चंद्रामी एक बार कामार पुकुर के योगी मंदिर के सामने खड़ी थी तो वे चारों ओर प्रकाश से घिरी हुई बाद में उन्होंने अनुभव किया कि उन्हें गर्भ ठहर गया है उसी समय श्री राम कृष्ण के पिता छुधीराम गया में थे भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए और उनसे कहा कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म लेना चाहते हैं अन्य उदाहरण कौशल्या ने यज्ञ का प्रसाद खाने के पश्चात रामचंद्र को गर्भ में धारण किया भगवान विष्णु ने स्वयं श्री कृष्ण की माँ देवकी के गर्भ में प्रवेश किया देवदूत ग्रेब्रियल ने भविष्यवाणी की थी जीसस का जन्म कुवारी से हुआ मां शारदा के जन्म के साथ एक घटना भी जुड़ी हुई है एक दिन श्यामा सुंदरी अपने परिवार से मिलने के लिए शहर जा रही थी उन्हें शौच की तीव्र अनुभूति हुई वे इलाह तालाब के पूर्व दिशा में कुम्हार के आवे के पास एक बेल के वृक्ष के नीचे झाड़ियों में उकड़ू बैठ गई उन्होंने आओ की तरह से झंझनाहट की आवाज़ सुनी और छह वर्ष की एक कन्या को बैल वृक्ष से नीचे उतरते हुए देखा उस छोटे सी बच्ची ने अपनी कोमल बाहों से श्यामा सुंदरी के गले को पकड़ लिया और वे अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ी उन्हें यह ज्ञात नहीं हुआ कि वे अचेत अवस्था में कब तक रही बाद में उनके संबंधियों ने इस वृक्ष के नीचे उन्हें पाया और घर ले गए उसके बाद उन्होंने अनुभव किया कि वे गर्भ से हैं बाद में मां शारदा इस घटना का स्मरण करती थी मेरा जन्म ठाकुर के समान था मेरी माँ देवदर्शन के लिए शिहड़ गई थी घर की ओर आते हुए अनायास उन्हें शौच जाने की इच्छा हुई और वे पास के पेड़ के नीचे की झाड़ियों के बीच बैठ गई सोच की यह इच्छा आभासी थी उन्हें लगा कि वायु उनकी गर्भाशय में प्रवेश कर गई है और उन्हें बहुत भारी अनुभव होने लगा वे उसी अवस्था में थी फिर मेरी माँ ने पाँच या छः वर्ष की एक सुंदर कन्या को पेड़ से उतरते देखा जिसने लाल साड़ी पहनी हुई थी उसने मेरी माँ के गले को अपने कोमल हाथों से लपेट लिया और कहा माँ मैं तुम्हारे घर आऊँगी मेरी माँ अचेत होकर गिर गई और उन्हें घर ले आना पड़ा उस कन्या ने मेरी माँ के गर्भ में प्रवेश कर लिया और इस प्रकार मेरा जन्म हुआ माँ शारदा के पिता उस समय कलकत्ता में थे लेकिन जयराम छोड़ने के पहले उन्होंने एक विलक्षण स्वप्न देखा था एक दिन दोपहर में भोजन के पश्चात जब वे झपकी ले रहे थे उन्होंने स्वप्न में देखा कि एक अत्यंत सुंदर कन्या उनके सामने प्रकट हुई उसका रंग स्वर्णिम था और वह बहुमूल्य रत्नों से सज्जित थी कन्या सौम्य भाव से उनकी गर्दन में निपट गई मेरी माँ ने पूछा तुम कौन हो उसने मधुर वाणी में उत्तर दिया आप समझ लीजिए मैं आपके परिवार में आई हूँ रामचंद्र आश्वस्त थे कि यह शुभ सगुन है और स्वप्न के संबंध में उनका निष्कर्ष था कि माँ लक्ष्मी ने स्वयं को उनके समक्ष इसलिए प्रकट किया है ताकि वे कलकत्ता जाकर अनुष्ठान आदि द्वारा धन अर्जित कर सकें जब वे कलकत्ता से वापस लौटे श्यामा सुंदरी ने उन्हें अपने दिव्य दर्शन के संबंध में बताया उस सरल दंपति को अपने दिव्य दर्शन की सत्यता के प्रति किंचित भी संदेह नहीं था उनका मत था कि एक दिव्य शिशु उनके यहां जन्म लेगा शिशु के जन्म होने तक रामचंद्र अपनी पत्नी से अलग रहे रामचंद्र और श्यामा सुंदरी की प्रथम संतान मां शारदा का जन्म गुरुवार की संध्या 22 दिसंबर अठारह को हुआ परंपरा के अनुसार उनके जन्म के साथ ही शुभ समाचार की घोषणा के लिए शंखनाद किया गया उनका पारिवारिक नाम शारदा मणि अथवा सारदा रखा गया एक बार स्वामी गौरीश्वरानंद ने माँ शारदा से पूछा यह नाम आपको किसने दिया था माँ ने उत्तर दिया मेरी माँ मेरा नाम छेम करी रखना चाहती थी मेरे जन्म के पूर्व माँ की बहन उनसे मिलने आई उनकी शारदा नाम की एक पुत्री थी जिसकी अत्यंत अल्प आयु में मृत्यु हो गई थी मेरा जन्म उसके पश्चात हुआ था मेरी मौसी ने मेरी माँ से कहा तुम तो अपनी पुत्री का नाम बदलकर उसका नाम शारदा रख दो समय बीतने के साथ इस पवित्र दंपति की छह और संतानें हुई कादम्बिनी नाम की कन्या और पांच पुत्र प्रसन्न उमेश काली कुमार वर्धा और अभय कादम्बिनी का विवाह कोकंडा ग्राम के सुधाराम चक्रवर्ती से हुआ लेकिन बिना संतान के ही अल्पायु में उनकी मृत्यु हो गई उमेश की मृत्यु सत्रह या अठारह वर्ष की आयु में हुई वे अव अविवाहित थे अभय की मृत्यु वैद्यकीय स्कूल में शिक्षा प्राप्त करते समय हुई जिसके बाद मां शारदा ने उनकी पत्नी सुबाला और पुत्री राधु की देखभाल की राधु का जन्म अभय की मृत्यु के, के पश्चात हुआ था श्री रामचंद्र और भगवान बुद्ध को छोड़कर भूतकाल के लगभग सभी अवतारों ने अपना जीवन दुख और कठिनाई से प्रारंभ किया ऐसा प्रतीत होता है कि उनका व्यक्तिगत कष्टपूर्ण अनुभव मानवता के कष्टों को समझने और उन्हें दूर करने में सहायक होता है अवतार का प्राथमिक कार्य होता है पतित और विकृत धार्मिक क्रियाकलापों को जीवनदायी शाश्वत धर्म के द्वारा प्रतिस्थापित करना धनवानों के महलों ने नहीं गो, गो, गरीबों की झोपड़ी ने इन महान आत्माओं को विशुद्ध धार्मिक परम्पराओं को आत्मसात करने में सहयोग किया है साधारणतया तो गरीब ही है जो ईश्वर और उसकी व्यवस्था पर पूरा विश्वास करता है शायद यही कारण है कि अवतार गरीब परिवार में जन्म लेने के लिए आकर्षित होते हैं मां शारदा ने अपने जीवन के प्रारंभ से ही भीषण गरीबी का सामना किया उसने उन्हें चारित्रिक बल धैर्य व्यवहारिक ज्ञान सहज बुद्धि अध्यवसाय और बाहरी परिस्थितियों से के प्रति अनुकूल होने की क्षमता प्रदान की उनके पिता के पास थोड़ी कृषि भूमि थी जिसमें वे धान और कपास पैदा करते थे लेकिन वह इतनी उपजाऊ नहीं थी कि उससे पूरे परिवार का भरण पोषण हो सके उन्हें अन्य घरों में पौरोहित्य का कार्य करके अपनी आमदनी को पूरा करना पड़ता था श्याम सुंदरी और नन्हे शारदा खेत के कपास बिनती थी और उससे ब्राह्मणों द्वारा पहने जाने वाले जनेऊ बनाकर घर के आमदनी के वृद्धि में योगदान करती थी बाद में माँ शारदा कहती थी कि पशुओं को घास काटने के लिए मैं गड़े तक गहरे पानी में पैदल पार करके जाया करती थी मैं मजदूरों के स्वल्पाहार के लिए मुरमुरे लेकर खेत जाया करती थी एक बार टिड्डियों ने धान की फसल नष्ट कर दी और मैं एक खेत से दूसरे खेत में जाकर धान के डंठल को बीनती थी मैं अपने भाइयों के साथ आमोदर नदी में नहाने जाती थी जो हमारे लिए गंगा तुल्य थी नहाने के पश्चात घर जाने के पूर्व नदी के तट पर बैठकर हम लोग मुरमुरा खाते थे गंगा के प्रति मेरा सदैव आकर्षण रहा है जब अवतारी पुरुष मानव रूप धारण करते हैं उनके साथ रहने के लिए संरक्षक देवदूत आते हैं अपने बाल्यकाल का स्मरण करते हुए एक बार महाशारदा ने कहा मुझसे मिलती जुलती एक छोटी लड़की मेरे साथ चला करती थी और मेरे कार्य में सहायता करती थी हम दोनों बहुत मजा करती थी लेकिन जैसे ही कोई और हमारे बीच आता वह अदृश्य हो जाती थी 10 या 11 वर्ष की आयु तक मुझे यह अनुभव होता रहा जब मैं तालाब में पशुओं के लिए घास काटने जाती यह लड़की मेरे साथ आती थी जैसे ही मैं एक गट्ठा काट कर किनारे पर ले जाती तथा तो जब अधिक घास के लिए पानी में वापस जाती थी तो मैं देखती थी कि वह पहले से ही मेरे लिए दूसरा गट्ठा तैयार रखती थी माँ शारदा ने पढ़ना लिखना सीखा लेकिन उन दिनों लड़कियों को पढ़ना आवश्यक नहीं समझा जाता था बाद में उन्होंने शिक्षा के लिए अपने संघर्ष का वर्णन किया मैं अपने भाई प्रसन्न और चचेरे भाई रामनाथ के साथ अपने गाँव की प्राथमिक पाठशाला जाती थी और वर्णमाला सीखती थी कामारपुकुर में संभवतया वर्ष 1867 में लक्ष्मी अर्थात रामकृष्ण देव की भतीजी और मैंने वर्ण परिचय भाग एक ईश्वरचंद्र विद्यासागर की पहली प्राथमिक पुस्तक पढ़ लिया था लेकिन ठाकुर के भांजे हृदय ने मेरी पुस्तक छीन ली उसने कहा स्त्रियों को पढ़ना लिखना नहीं चाहिए क्या तुम बाद में नाटक और उपन्यास पढ़ोगी दक्षिणी परिवार की लाडी बेटी थी इस कारण उसे पढ़ाई नहीं छोड़नी पड़ी पुस्तक की अन्य प्रति के लिए मैंने चुपके से एक आना दिया लक्ष्मी स्कूल पढ़ने जाती थी और वापस आकर मुझे पढ़ाती थी वास्तव में जब मैं दक्षिणेश्वर में थी तब मैंने पढ़ना लिखना अच्छी तरह सीखा था ठाकुर को चिकित्सा के लिए जब श्यामा श्याम अठारह सौ पचासी के अंत में जाना पड़ा था तब मैं अकेली रहती थी भव मुखर्जी के परिवार की एक लड़की गंगा स्नान के लिए आती थी और कभी कभी मेरे साथ लंबे समय तक रहती थी वह मुझे प्रश्न देती थी और मैंने क्या सीखा उसकी परीक्षा लेती थी मैं मंदिर के अधिकारियों से प्राप्त सब्जियां और अन्य सामग्री उनके साथ बाँटती थी मां शारदा और लक्ष्मी ने दक्षिणेश्वर मंदिर के भंडार गृह प्रभारी पीताम्बर सामंत के छोटे पुत्र शरद के साथ वर्ण परिचय भाग टू ईश्वरचंद्र विद्यासागर की दूसरी प्राथमिक पुस्तक पढ़ा था श्री रामकृष्ण ने यह व्यवस्था कर दी थी ताकि ये लोग रामायण तथा अन्य धार्मिक ग्रंथ पढ़ सकें माँ शारदा ने लिखना भी सीखा लोक शिक्षा की तुलना में हम अवलोकन और अनुभव के द्वारा जीवन के बारे में अधिक सीखते हैं माँ शारदा का प्रारंभिक प्रशिक्षण गाँव में प्रारंभ हुआ जहाँ उन्होंने अपने आसपास के लोगों का अध्ययन किया उनके अवलोकन ने अंततः उन्हें महान गुरु बनने में सहायता की मां शारदा की औपचारिक शिक्षा के अभाव ने उनके बौद्धिक विकास को बाधित नहीं किया उनका जन्म पवित्रता विनम्रता आत्मसंयम आत्मत्याग अहिंसा सत्यवादिता लज्जा अनाशक्ति दया साहस क्षमा और धैर्य जैसे उत्कृष्ट गुणों के साथ हुआ था उनके माता पिता ने उन्हें दूसरों से प्रेम करना और उनकी सेवा करना तथा सादगीपूर्ण जीवन में संतोष करना सिखाया उन्होंने अपने पिता की पूजा में सहायता करते हुए अपनी माता के साथ भोजन पकाने तथा सफाई करने में और अपने छोटे भाई बहन के पालन पोषण में व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त किया इसके अतिरिक्त उनका परिचय चारणों और धार्मिक भिक्षुओं द्वारा गाए जाने वाले भजनों को सुनकर भारत के आध्यात्मिक संस्कृति से हो गया था वे अपने गांव के धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेती थीं वे रामायण महाभारत तथा संतों की जीवनियों पर आधारित नाटक देखती थी जिनका उनके युवा मन पर गहरा प्रभाव पड़ा था मां शारदा ने ग्रामीणों के सामान्य जीवन को निकट से देखा उनके अस्तित्व के संघर्ष गरीबी और मृत्यु इस प्रत्यक्ष अनुभव ने उन्हें मानवता के प्रति गहरी और स्नेहपूर्ण समझ विकसित करने में सहायता की मां शारदा के गांव की सखी और बाल मित्र अघोरमणी देवी कहती थी शारदा सरलता की प्रतिमूर्ति थी वह अपने साथियों से कभी झगड़ा नहीं करती थी इसके विपरीत जब सहेलियां एक दूसरे से झगड़ा करती थी वह मध्यस्थ का कार्य कर सुलह कराती थी उसे काली और लक्ष्मी की प्रतिमा बनाना प्रिय था और पुष्प तथा बेल की पत्तियों से देवियों की पूजा करती थी अन्य ग्रामवासी कहते थे बाल्यकाल से मां शारदा अत्यंत कुशाग्र बुद्धि संपन्न, शांत और सुशील थी वे सदैव उत्साह पूर्वक कार्य करती थी उनके कार्यों के बारे में उन्हें कभी स्मरण कराने की आवश्यकता नहीं होती थी क्योंकि वे सोच समझकर और प्रसन्नता के साथ उसे पूरा कर देती थी माँ शारदा के प्रारंभिक जीवन की कल्पना करना प्रेरणादायी है वे भूसी निकालने का यंत्र अर्थात ढेकी चलाकर अपनी माता को पान धान की भूसी निकालने में मदद करती श्याम सुंदरी के व्यस्त रहने पर देख कभी कभी भोजन पकाती थी चावल बनाने का बर्तन इतना बड़ा और भारी था कि मां शारदा उसे उठा नहीं पाती थी इसलिए उन्हें अपने पिता से सहायता मांगनी पड़ती थी मां शारदा बनर्जी के तालाब से अन्य ग्रामीण महिलाओं के समान घड़े को अपनी कमर पर टिका पानी भर घर लाती थी स्नान करते समय उन्होंने खाली घड़े को उल्टा पकड़कर और उसे तैरने के लिए सहारे के रूप में उपयोग करके तैरना सीखा बाद में वर्ष अठारह में जब वे ग्यारह वर्ष की थी उन्होंने एक हृदय विदारक घटना का वर्णन किया एक बार जहराम बाटी में भीषण अकाल पड़ा कितने लोग भूखे होने के कारण हमारे घर आते हमने पिछड़े वर्ष का धान मड़ई में रखा था मेरे पिता उस चावल में उड़द की दाल मिलाकर हंडियों में खिचड़ी पकवाते थे वे कहते थे हमारे घर के सभी सदस्य यही खाएंगे और जो कोई भी आए उसे भी यही देना केवल मेरी शारदा के लिए थोड़ा सा अच्छा चावल पकाया जाए किसी किसी दिन अतिथियों की संख्या इतनी अधिक हो जाती थी कि खाने के लिए खिचड़ी कम पड़ती और फिर से खिचड़ी पकाई जाती थी जब वह गर्म खिचड़ी पत्तलों पर, पर परोश जाती तब उसे ठंडा करने के लिए मैं दोनों हाथों से पंखा जलती ओह भूख के मारे लोग खाने के लिए बैठे रहते थे एक दिन तथाकथित कोई छोटी जाति की महिला आई उसके सिर के बाल तेल के अभाव में रूखे सूखे थे और आंखें पागलों की तरह थी असहनीय भूख के कारण वह दौड़ती हुई गौशाला में जा पहुंची, जहां पशुओं के लिए चावल की कनकी भींग रही थी वह उसी को खाने लगी हम लोग बारम्बार पुकारने लगे अरे घर के अंदर आकर खिचड़ी खा कर उसे धैर्य कहा कुछ खाने के बाद लोगों की आवाज उसके कानों में गई इतना भीषण अकाल था यह वर्ष कष्ट पाने के बाद लोगों ने धान बचाकर कर मड़ई में रखना प्रारंभ किया क्या भूख छोटी चीज है जब तक व्यक्ति का शरीर है भूख और प्यास रहती है भूख और गरीबी का वह भयानक दृश्य नन्नी शारदा के मस्तिष्क की गहराई में बैठ कर गई बाद में उन्होंने स्वयं ही इन दोनों का अनुभव किया केवल वह जिसने दुख कष्ट का अनुभव किया है दूसरों के दुख को समझता है अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों से ही उन्होंने दूसरों के लिए अनुभव करना सीख लिया था यह परानुभूति धर्म का आधार है यह सत्य है कि सभ्यता विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के बाद भी विश्व के सबसे प्रसन्न देशों में आज भी प्रत्येक रात्रि को लाखों लोग भूखे पेट सोते हैं माँ शारदा ने श्री रामकृष्ण से सीखा था कि भूखे पेट धर्म संभव नहीं होता माँ शारदा ने जीवन पर्यंत लोगों का पालन पोषण करने में आनंद का अनुभव किया उन्होंने अपने पति के लिए भोजन बनाया और बाद में अपने शिष्यों और भक्तों के लिए